युवकों के प्रति भारत का संसार को संदेश जीवात्मा परमात्मा और ब्रह्मांड के इन समस्त अपूर्व अनंत उदात्त और व्यापक धारणाओं में निहित जो महान तत्व है वे भारत में ही उत्पन्न हुए हैं केवल भारत ही ऐसा देश है जहां के लोगों ने अपने कबीले के छोटे छोटे देवताओं के लिए यह कहकर लड़ाई नहीं की है कि मेरा ईश्वर सच्चा है तुम्हारा झूठा आओ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 जब तक हम लोग व्यष्टि जीवन के रूप में जन्म लेकर अपनी शक्ति द्वारा अपनी नियति का निर्माण करते रहेंगे तब तक इन शक्ति की इसी प्रकार विद्यमान रहेगी सर्वोपरि अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारत की संसार को कौन सी देन होगी यदि हम लोग विभिन्न जातियों के भीतर धर्म की उत्पत्ति और विकास की प्रणाली का परिवेक्षण करें तो हम सर्वत्र यही देखेंगे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 ठीक इसी प्रकार यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण नाम मोलोक था साथ ही तुम देखोगे कि कभी कभी इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबसे अधिक बलशाली हो उठती है और उस जाति के लोग अपने राजा के अन्य सब जातियों के राजा स्वीकृत होने की मांग करते हैं इससे स्वभावता यह होता था कि उस जाति के लोग अपने देवता को अन्यन्तियों के देवता के रूप में भी प्रतिष्ठित करना चाहते थे बेबिलोनियन लोग कहते थे कि बाल मेरोडक महानतम देवता है और दूसरे सभी देवता उससे निम्न इसी प्रकार यहूदी लोगों के मोलोक याहवे अन्य मोलोक देवताओं से श्रेष्ठ बताए जाते थे और इन प्रश्नों का निर्णय युद्ध द्वारा हुआ करता था यह संघर्ष यहाँ भी विद्यमान था प्रतिद्वंदी देवगण अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर संघर्ष करते थे परंतु भारत और समग्र संसार के सौभाग्य से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 नाम अलग अलग है पर वह एक ही है इन्हीं कुछ बातों से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है समग्र भारत का इतिहास जबरदस्त शक्ति के साथ ओजस्वी भाषा में उसी एक मूल सिद्धांत की पुनरोक्ति मात्र है इस देश में यह सिद्धांत बार बार दोहराया गया है यहां तक कि अंत में वह हमारी जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इसकी धमनियों ने प्रवाहित होने वाले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 अधिकार प्राप्त हुआ है